विवेकानंद साहित्य भारतीय आध्यात्मिक चिंताधारा पाउच मैंसन क्लिंटन एवेन्यू ब्रुकलिन संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्ट गैलरी में ब्रुकलिन एथिकल सोसाइटी के तत्वाधान में दिया हुआ भाषण भारतवर्ष विस्तार में संयुक्त राज्य का आधार ही है तो भी उसकी जनसंख्या लगभग तीस करोड़ है और वहाँ प्रधानतः तीन धर्म प्रचलित है इस्लाम बौद्ध जैनों सहित और हिंदू इनमें लगभग छह करोड़ मुसलमान है 90 लाख बौद्ध और जैन तथा 20 करोड़ 60 लाख हिंदू धर्म के प्रधान तत्वों का आधार है मनन एवं चिंतन युक्त दर्शन शास्त्र तथा भिन्न भिन्न वेदों में प्रतिपादित नैतिक उपदेश इन वेदों का कथन है कि यह विश्व देश और काल की दृष्टि से अनंत और सनातन है वह न तो कभी प्रारंभ हुआ न कभी समाप्त होगा वह चित्त शक्ति इस जड़ जगत में विभिन्न प्रकारों से प्रकाशित हुई है उस शांत के राज्य में उस अनंत की शक्ति नाना रूपों में व्यक्त हुई है परंतु फिर भी वह अनंत चित्त सत्ता स्वरूपतः स्वयं सनातन एवं अपरिणामी है काल की गति का शाश्वत सत्ता पर कोई असर नहीं होता मानव बुद्धि के लिए सर्वथा अगम्य जो अतिय भूमि है वह न तो भूत है और न भविष्य वेदों का कथन है कि मानव की आत्मा अमर है शरीर वृद्धि और क्षय के नियमों से बद्ध है जिसकी वृद्धि है उसका क्षय भी अवश्य में होगा परंतु देह मध्यस्थ आत्मा तो असीम एवं सनातन है वह अनादि और अनंत है हिंदू और ईसाई धर्म में जो प्रधान भेद है वह केवल यही कि ईसाई धर्म कहता है कि संसार में जन्म के साथ ही मनुष्य की आत्मा का प्रारंभ हुआ और हिंदू धर्म कहता है कि मानवात्मा उस सनातन परमात्मा की एक किरण मात्र है अतः स्वयं ईश्वर की तरह उसका भी आदि नहीं यह मानवात्मा देह से देहांतर में संक्रमित हो रही है इस प्रवास में वह कितने ही भिन्न भिन्न रूपों में व्यक्त हुई है एवं होगी आध्यात्मिक विकास के उस महान नियमानुसार वह अधिकाधिक अभिव्यक्त हो रही है परंतु जब वह संपूर्ण अभिव्यक्त हो जाएगी तब उसमें और अधिक परिणाम न होगा इस पर हमेशा शंका की जाती है कि यदि बात ऐसी ही हो तो हमें अपने पूर्व जन्म का कुछ भी स्मरण क्यों नहीं है इसका हमारा समाधान यह है मन समुद्र की सतह मात्र का नाम ही चेतनावस्था है किन्तु तो उसकी गहराई में संचित है मानव के समस्त सुखात्मक और दुखात्मक अनुभव मानवात्मा कुछ ऐसी चीज पाने की इच्छा करती है जो अचल हो अविनाशी हो शरीर और मन यही क्या नाना स्वरूपात्मक समस्त प्रकृति ही अनवरत परिवर्तनशील है पर हमारी अंतरात्मा की सर्वोच्च अभिप्सा यही है कि उसे कुछ ऐसा प्राप्त हो जाए जिसका परिवर्तन नहीं होता जो चीर्वपूर्णता को पा चुकी है और यही है उस असीम के लिए मानवात्मा की अभीपा और हमारा नैतिक और मानसिक विकास जितना ही सुक्षतर होता जाएगा उस अपरिवर्तनशील शाश्वत सत्ता के प्रति हमारी अभीक्षा भी उतनी ही दृढ़ होती जाएगी